Om sarva lokah sarva इस, इस मंत्र में अंतिम में ये बताया गया था कि ये जो आत्मा है सभी प्राणियों में छिपा हुआ है ऐसा सर्वेश्वतेश गुणोत्पूर्ण प्रकाशित है जो तो प्रकाशित मेरा छिपा हुआ है अविद्या में आक्षण है हमें अविद्या शरीर में जो अमता ममता है ये अविद्या है इसमें आक्षण है उसके घेरे में पूरा जीवन इसी के लिए चला जाता है पता ही नहीं लगता आत्मादिवशन मालूम ही नहीं पड़ता इसे को खिलाना खिलाना ढलाना धुलावाना यही सारा धंधा इसमें अभिद्या है इसे में समय सब जाता है छिपा हुआ है शरीर बुद्धि होती है तो उसके लिए हम चलते हैं इसलिए आपका छिपा हुआ होता है किंतु जो विवेकी होते हैं उनके पास ऐसे सूक्ष्म बुद्धि होती है दृश्य केतु जो अग्र बुद्धि है सूक्ष्म बुद्धि है उस बुद्धि से दिखाई पड़ता है किसको तो भी देखने वाले भी सूक्ष्म दृष्टा होगी सूक्ष्म वस्तु को देखने की शक्ति बनी हुई है और देखने के साधन भी सूक्ष्म बुद्धि है वो लोग विवेकी हैं, छीरमेर विवेक कर सकते हैं जो लोग ऐसे लोगों के द्वारा सूक्ष्म बुद्धि के माध्यम से वो देखते हैं देखना है अनुभव कर रहे अभिन्नवे में अनुरोध करते हैं हम बदमाशी ऐसा अनुरोध करते हैं ऐसा करार्था अब उसी आत्मा की प्राप्ति के लिए एक उपदेश करना चाहते हैं आपको स्थूल आदि को विलय करते हुए वहां पहुंचना होगा ये स्थूल पदार्थ जितने उनको विलय करते हुए विलय इस रूप से करना है ये जैसे आपको कोई अच्छी वस्तु मिल जाए तो खराब वस्तु हाथ में रखेंगे ना फेंक देंगे आप लोहे की अंगूठी पहनी हो आपने अगर सोने की मिल जाए तो आपको शर्म आने चाहिए लोहे वाल को रात में ले जाकर फेंकते हैं उसी प्रकार से यहाँ की विलय प्रक्रिया बताना चाहते हैं उस आत्मा में जाकर कैसे बैठना है किस तरह से इनको विलय करना है ये बताना चाहते हैं तप प्रतिवत्ति उपाय महान तत्पण आत्मा जो पूर्व मंत्र ने कहा था दृश्यते ट्र बुद्धिया सूक्ष्म या सूक्ष्मता स्ली करके आत्मदूषण करता तस्वीर प्रतिपत्ति तत्पतिपत्ति आत्मनोपतिपत्ति ज्ञान आत्म की प्राप्ति जहाँ हमको उपाय बताते हैं तो ये उनको छोड़ते छोड़ते आगे बढ़ना पड़ेगा वही तो है उसी का के जा रहा हूँ पुरानी किताब में नीचे दिया अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है देखिए पहले क्रमेण एवं विषय दोष दर्शन अभ्यास विषय दोष दर्शन और आत्मा का अभ्यास दो क्रियाएं चाहिए आपको आत्म दर्शन करना हो दो अभ्यास चाहिए विषय विषय दर्शन दोष दृष्टि और आत्मा का दर्शन का अभ्यास बार बार अभ्यास करेगाष्मी नाहम देह ऐसा क्रमेण दम से जाना पड़ेगा आपको एवं विषय दोष दर्शन है न अभ्यास तो है तो दो साधन है यहाँ विषयों में तो दोष दर्शन आ जाए पर आत्मा के तरफ अभ्यास बन जाए ये दोनों के द्वारा बाह्यक अंत करना व्यापार प्रबिलापन है शक्ति बाह्यकरण चक्षुरादि अंतकरण मन आदि इनके व्यापार का कर प्रबिलापन करने पर क्या होगा तेरा तो क्यों बोला तत्प्रकृति उपाय में एक राष्ट्र उसकी प्राप्ति के साधन बता रहे हैं उस आत्मा की प्राप्ति का ज्ञान का साधन बताना चाहते हैं त्रयोदश मंत्र वही तो बोलना है ये तो कहाँ है क्या हो गया इसलिए गलत पुराने वाली किताब के अंदर नीचे तेरह नंबर पे कोई टिकने वो नहीं, को नहीं है टीका तीनों तक टीका टीका दीदी तो चौदह तो आने वाला है आगे छह से बारह जिस तुरंत है वो आया आपने बोला बारह तक हुआ है तो बारह हो तो <laughs> ते, ठीकर, ठीकर गया तेरह की चल रहा है ठीक तो है उसी की जो अवस्था है भाव से है इसमें ऐसा ये चौदह की टीका है चलो आगे आगे आएगा तो, तो फिर तो आगे आए आप लोग नहीं ठीक है पुस्तक ठीक है तक प्रतिपाय एवं पुरुष का शुरू होगा ना इधर भाष्य आए नीचे ठीक दिया हुआ है तब तत्ति उपाय उस आत्मा की प्राप्ति के उपाय कहते हैं क्या उपाय है प्रबलापन करके जाना पड़ेगा थूल छूल को प्रबलापन करके उसने बैठना होगा यही उपाय है ये कहा यह अवतरण है इसका जो त्रयोदश मंत्र का अवतरण भाष्य है इतना मामराज यक्षेपांग मन से ज्ञान ज्ञान आत्मनि महति यदे छांद आत्म तो देखो छतों के इसी प्रकार के मंत्र आएगा तस् सोमया तोम तस्य सौम्य प्रयतन पुरुष से वाम मनसी संपत्ति रे मन प्राणी प्राण तेजसी तेजस परश्याम देवतायाम ऐसा उसी ढंग का मंत्र है ये किन्तु छाण में तो यह है मरण काल की चर्चा है आप अभी त्याग करें तो अच्छी बात है नहीं तो यमराज को त्यवाही देंगे उस काल में क्यों जब स्थिति ऐसी आ जाती है अंतिम समय आए तो होता क्या है पहले इंद्रिया काम करना छोड़ जाती है मन स्वस्थ है मन काम करता है उस काल कुछ बोलना चाहता है बोल नहीं पा रहा है ऐसे बोलते हैं इंद्रिया काम नहीं करती तो मन जगा हुआ होता है कुछ काल के बाद मन में कुछ गुमसुम अवस्था में चला जाएगा तो प्राण चलते हैं तो फिर उर्दशासी अवस्था आ जाती है उर्दशवासी बनता है तो मन भी काम नहीं करेगा प्राण चलते हैं इंद्रिया जा करके मन में लीन हो जाती है मन काम कर रहा है और मन जाके प्राण में लीन होगा फिर वो प्राण जीव में लीन होगा एक होकर के फिर परमात्मा में पहुंचेगा तो जब अज्ञान के साथ है ऐसी चर्चा छांद में है छंद में शब्द है वैसे यहां आपको हो समाश में लीन करना है तो। आपको जाके उसी आत्मा में बैठना है वहां तो जबरन होगा इससे क्यों मौका दें इससे मौका क्यों दें अपने आप घोष में काम कर रहे हैं से यही ये, ये मंत्र का तात्पर्य होता है यह छेद बाण महसी प्राप्ति बाण माने हम हाँ बाणी को लिए कहा बाघ इंद्र को कहा कि बाघ इंद्री सारे इंद्रियों के उपलक्षण हैं सर्वेन्द्रिया ज्ञान इंद्रिया जितने भी हैं सबको मन में नील करें क्यों कल के प्रसंग में आपने पढ़ा था ये इंद्रिय पेपर था अत्य परम इत्यादि पढ़ा था श्रेष्ठ श्रेष्ठ है मन निया, नियामक होता है इंद्रियां नियम में होती है तो नियामक बड़ा होता है मन के बिना इंद्रियां काम नहीं कर सकती मन अपने कार्य के लिए इंद्रियों की आवश्यकता मन नहीं है मन को तो जो सोचना होता है तो उसके लिए इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है उसका संकल्प विकल्प करने के लिए तो कोई भी इंद्रिया कोई भी विषय को ज्ञान प्राप्त करना चाहेगी मन के बिना नहीं होगा इसलिए मन में इंद्रियों को विलय करे ये कहते हैं दान धातु का रूप है दान दाने देने अर्थ में दान धातु के स्थान में यच्छा आदेश होता है सूत्र पढ़ा होगा आपने पापराधना शीदा ऐसा सूत्र है दान धातु को हुआ है दान दाने ये मैंने दान करे मैंने समर्पित करे मन में समर्पित करे इंद्रियों को मन में समर्पित करे प्रमिला करे मन, मनोभाव में बैठ जाए इंद्रिय व्यापार को छोड़कर मनोभाव में पहुंच जाए ये साधक के लिए ये मानषी में जो दीर्घ है ये सप्तमंद पद है ये छादस्त प्रयोग है ऐसा बता रहे हैं। मन में लीन करे ये प्रथम ये दो वचन मोक्षा सप्तम का है। इंद्रियों को मनोरूप से देखे वो नियामक है और मानसी प्राज्ञा कौन प्राज्ञ पुरुष का शर्दा विशेष ज्ञान प्रकृष्ठाज्ञान प्रज्ञा प्रज्ञा प्राज्ञा प्रज्ञा जो अनुसूत्र है प्रकृष्ठ प्रज्ञा ज्ञान ज्ञान का ज्ञान आदि ज्ञान और प्रकृष्ट ज्ञान प्रज्ञा प्रज्ञा है व विवेकी जो व्यक्ति होगा माने शरीर आदि की स्थिति और आत्मा का विवेकी यहां विवेकी को और बाह्य विषय को विवेकी नहीं जो विवेकी पुरुष हो वो तो क्या काम करे व्यक्ति प्राग्ञ यहां पानवासी ये छह पान माना यहाँ पर सारी इंद्रियों को मन में विलय क्योंकि मन नियामक है इनका मन के बिना इनका काम नहीं होता तो इनको विलय करे मान्य मन ही श्रेष्ठ है सूक्ष्म है ऐसे तब छह क्षेत्र ज्ञाने आत्मनी है वो यहाँ ज्ञान आत्मनी हो रखा है ज्ञान रूपी आत्मा ज्ञान रूपी आत्मा बुद्धि बुद्धि व्यस्ती बुद्धि को ज्ञान आत्मा का है जो जानकारी रखती है जो बुद्धि वही है ज्ञान आत्मा ज्ञान ये आत्म भी सत्यमंत्र है लगा हुआ है ज्ञान रूपी आत्मा में बुद्धि आत्मा में क्योंकि मन अधीन होता है बुद्धि का बुद्धि नियामिका न्याम, है मन नियम्य है क्योंकि बुद्धि निश्चय निष्ठियात्मिका है और ये संशय संक्षयात्मक है तो बुद्धि बड़ी होती है सूक्ष्म होती है इसलिए उस मन को तर्म है उस मना जो सागर इंद्रिया जिसने विलय व्या है मनोरूप में पहुंचे थे उस मन को बुद्धि में लेता तो है मिलेगा अनवेष्टि बुद्धि तब ये छेद तद मने महाज अच्छे समर्पित करे धीरे धीरे में कहा ज्ञान या ज्ञान रूपी आत्मा का तो बुद्धि रूपी आत्मा ज्ञान आत्मा की महाजी ज्ञान माने बुद्धि बुद्धि है यहां ज्ञान सदस्य बोला जानकारी रहती है इसलिए महाती आत्मा जो महातत्व है समष्टि बुद्धि में बेष्टि बुद्धि को समी बुद्धि में लेने है जिसको हिरण बोलते हैं महाती आत्मनी ऐसा है तो महान आत्मा माने महात आत्मा महातत्व जिसको बोलते हैं हिरण्यगर्भ जिसको कहते हैं माने बेष्टि बुद्धि को समि बुद्धि में लेने का ऐसा है <coughs> नेतराम की क्षेत्र भी अच्छे समर्पित कर दे बुद्धि को व्यस्टि को समस्टि में लीन कर दे और तब अच्छे शांत शांति आत्मा जो शांत आत्मा है जो अपना स्वरूप है उस समि बुद्धि को शांत आत्मा शिदार्थ आत्मा जो है जो निर्विशेष आत्मा है उसमें लीन करके फिर चुपचाप होकर बैठ गए तमेव धीरो विज्ञाया प्रज्ञा गुरहण नाम ध्यान बहुसा वाहन वाचो विगलापन तथा वृद्धा कहा कुछ तत्व में पहुंचे जाए तो फिर वहां से विचलित न हो जाए वहीं बैठ रहे दरवाजा बंद कर दे। देवी तो बुद्धि को कुंठित कर दे जैसे दीपक को कुंठित करना हो किसी गड़े के भीतर रख दो दीपक प्रकाश बाहर फैला नहीं सकता कुंठित हो जाती हो जाता है दीपक ठीक इसी प्रकार वहीं कुंठित कर दे आत्मा ने भी अगर ज्ञान रूपी दीपक जल गया तो उसको बोझने न और नहीं जला तो जलाने की कोशिश करें बात यही है काम साधकों का काम इतना ही तो तो है तो तरह से शांत आत्मनिका हो तो महत्व है सत्य से लेना है उसको शांत मनी या शांत सप्तमी है ध्यान करो और ये चेहरा लगा हुआ है शांत जो आत्मा है उसमें लेन करे इस तरह से है यह प्रबीणात्मक प्रक्रिया है किसी के भाष्य है ये छेद माना नियेद ये तो राम ये क्षेत्र थोड़ा सा ले जाना नहीं बिल्कुल वही रहना नीम उपसर्ग लगा दिया राम ये क्षेत्र नियेद हमेशा वही रखना है उपसंग रहता नियेद करता उपसंग उपसंहार कर इंद्रिया को मन रूप में देखे ये कहना चाहते है कौन कर सकता है राज क्या सामान्य व्यक्ति कर नहीं सकता ये काम वो तो शरीर तो में युवा हुआ होता है इसी के लावण पावर में जीवन पूरा समाप्त तो कर देता है बाद में अंतिम में न चाहने पर घर के माध्यम से निकल जाता है प्राज्ञाओं में विवेक जो क्षीर में विवेकी जो जैसे हम होता है उसी प्रकार या जड़ तत्व और चेतन तत्व तो तो का विवेक करने वाला जो व्यक्ति होगा वो प्राज्ञा है प्रकृष्ठ ज्ञान विशेष रूप जो जानता उसको प्राज्ञा का अच्छा कि म किसको समर्पित करें किम ये द्वितियांत है तो कि किसको करना है तो माने बने बाचम ये बाघ समय द्वितियां है वाणी को समर्पित करे किम यह द्वितियांत है किसको समर्पित करना है तो कहा बाचम माने बने बाचम ऐसा राहस्यकार होते हैं यहां प्रधानमंत्री दिया मंत्र में उसका उसकांत करना वाणी को समर्पित करते माने कहते हैं बाघ अत्र उपलक्षण था सर्वेशा इंद्रिया बाघ शब्द ज्योतिहा पूरे दस इंद्रियों के लिए उपलक्षण है उपलक्षण का तो लक्षण आप जानते ही हैं। स्वग्राह तत्व क्षति स्व इतर से लक्षण उपलक्षण का लक्षण होता है जैसे गंधवत्व प्रतिज्ञा लक्षण उसे उपलक्षण से किम लक्षण स्वग्रह कत्व क्षति स्व अपना ग्रहण करता हुआ अपने से इतर का भी जो ग्रहण कर दे उसको कहते हैं उपलक्षण तो बाघ सर्वे उपलक्षण का तो प्रयोग है ये कारण मास कार। बाघ अर्पलक्षण तो था सर्वेषाम इंद्रियावान सभी इंद्रियों के लिए उपलक्षण है सभी इंद्रियों को मन में समर्पित करे उपसंहार करे मनोरूप से देखे या वह कहां कहां समर्पित करना है प्रश्न उठा तो कहते हैं मास मन में मन से यदि छाणसम ये दीर्घ जो दिखाई पड़ रहा है सत्यमंद का एक वचन है वो किंतु दीर्घ का हुआ है छमदस प्रयोग हुआ है ये लोक में लो नहीं होगा अच्छा तत्स मान तब एक ज्ञान आत्म ने लिखा है तत्माने वो मनो उस मन को दत्पर हुआ माना यह क्षेत्र ज्ञाने प्रकाश स्वरूप बुद्ध आत्म ने ज्ञान माने प्रकाश स्वरूप बुद्धि जो है विषम प्रकाश करती है इसलिए उसको प्रकाश स्वरूप आत्मा कहा शुद्ध आत्मा नहीं ज्ञान आत्मा कहा था बुद्धि आत्मा बुद्धि रूपी आत्मा क्योंकि मंग आत्मा है वो तत्व मनो उसम को यक्ष समर्पित करे कहा ज्ञान ये प्रकाश स्वरूप बुद्ध हुआ ज्ञान आत्म नहीं करता प्रकाश स्वरूप बुद्धि जानकारी रखती है प्रकाश दो प्रकार के प्रकाश होते हैं एक तो हम सूर्य के प्रकाश से इस देख रहे हैं न सूर्य का प्रकाश स्थान करता है और एक होता है जिस भक्ति की जानकारी हमें नहीं होती है जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं तो बाद में किसी तरह से जानकारी हो गई तो ज्ञान से प्रकाशित होता है अंधेरे में रखा हुआ जो घट होगा वो तो घट को टर्चा भी प्रकाश के द्वारा प्रकाशित होगा किंतु अज्ञान वस्तु जो होगा किससे प्रकाशित होगा ज्ञान से प्रकाशित होता है अज्ञात वस्तु को जो होगा टॉर्चा लगाओ जानकारी होगी उसकी नहीं ज्ञान से प्रकाशित होता है इसलिए आत्मा को ज्योति ब्राह्मण ज्योति का तो प्रकाश माने ज्ञान रूपी प्रकाश यह नहीं सबका फॉक्स हम आत्मा का ध्यान करते हैं पीला पीला बिल्कुल करक्ट आत्मा आकार है आप कौन से आकार करोग निर्विशेष है पीला पीला होगा तो विशेष हो जाएगा सफेद होगा विशेष तो हो जाएगा एक तच मो ये ज्ञानी प्रकाश स्वरूप बुद्धियों का बुद्धि मन आदि तला आत्नोती आत्मा प्रत्यक्ष आत्नोती आत्मा आप धातु से आत्मा बनाएंगे आगे आत्मा स्वयं विष्णु पुराण के श्लोक देकर के भाष्यकार लिखेंगे यनोति दादत् यषयानी यहाँ यहाँ की कीर्तते विष्णु पुराण के श्लोक देकर के वाषिकार आदि अर्थ करेंगे आत्मा सबक अर्थ करेंगे तो बुद्धि को आत्मा क्यों कहा ज्ञान है आत्मा ने कहा तो बुद्धि को आत्मा क्यों कहा कहते हैं बुद्धि नहीं देखो बुद्धि कैसी वस्तु है मन आदि करदानी आत्मोति मन आदि सबको व्याप्त करती है मन भी, को भी इंद्रियों को भी सबको व्याप्त करती है क्योंकि हमारा जो संबंध है पहले सबसे पहले बुद्धि के साथ है और बुद्धि का संबंध मन के साथ है मन का संबंध इंद्रियों के साथ है और इंद्रियों का संबंध विषयों के साथ ऐसा है, है। हमें विषयों में पहुंचने के लिए इतने लोगों को साथ लेना पड़ता है पहले बुद्धि फिर मन फिर इंद्रियां तब पहुंचेंगे विषयों स्थिति तो बुद्धि भी महारादी का काम व्याप्रोति आत्मा व्याप्रोति आत्मा ऐसा है व्याप्त करती है सब तो इसी उसका आत्मा बोधि बुद्धि को है आत्मा नहीं आप आत्मा सबसे बोल रहा है प्रत्येक पैसा उसके स्वरूप है बुद्धि क्योंकि ये सब उसके अधीन है तो इंद्रिय और मन के अधीन अधीन हो जाते हैं ये बुद्धि ये नियामक है इसलिए वो प्रत्येक पैसा पैसा मन इंद्रिया मनादिनाम प्रत्यक अंतरात्मा है ज्ञानम बुद्धिम ज्ञान अवत है बुद्धि ज्ञान आगे ज्ञान आत्मी महती महान आत्मा तो तो को लेकर कहा महतत्व में कहते हैं ज्ञान बुद्धि आत्मणी महति प्रथम प्रथम जब कौन है हिरण्यगर्भ जो समस्त बुद्धि जिसको कहा जाता है प्रथम प्रथम जल प्रथम जात प्रथम जब ऐसे सप्तम जनता विशुग्रहण ऐसा हो जाता है सबसे पहले जो पैदा हुआ है उसको प्रथम जब कहे हिरण्य कोई ये समस्ट बुद्धि जिसको बोलते हैं समस्त विमानी सूक्ष्मी तदरूप देखें तो कैसे नियम से कैसे समर्पित करना कहते हैं जैसे वो स्वच्छ ज्ञान वाला है वैसे स्वच्छ ज्ञान वाला अपने को बनाए उसमें समर्पित कर रहे वाषिकार लिख ले प्रथम जगत जैसे हिरण्यगर्भ गर्भ स्वच्छ ज्ञान वाला है, है प्रथम अगत स्वच्छ स्वभाव आत्मरोप विज्ञान आपा यही अर्थ है अपना जो विज्ञान है अपना आप अपना स्वरूप का विज्ञान जैसे उस हिरण्य गर्भ को है उसी प्रकार यहां बना सके समर्पित कर्म हमने ज्ञान रूप में पहुंच जाए कहा तम से महानतम आत्माओं शांत आत्मनीय है तो उससे जो महत्व तो है जिसको बोलते हैं तो हिरण्यगर्व शब्द जहाँ भाषिकार बोल रहे हैं जिसको उसको एक समर्पित करेगा शांत आत्मीय शांत आत्म कौन है सर्वविशेष प्रत्यक्ष रूप है यह है शांत आत्मक्रोष्ट कोई भी विशेष नहीं है सर्व विशेष सब प्रत्यस्त बिता जिसमें सारे के सारे विशेष अस्त हो रखे कोई विशेष काम की चीज नहीं है न हाथ वाला न काम वाला न पैर वाला न लंबा न चौड़ा न काला ना घोड़ा कोई भी विशेष नहीं बता सकते हैं बाकी सब ये विशेष है एक एक विशेष है सारे विशेष आत्मा उस आत्मा में लीन कर शुद्ध जो आत्मा है उसमें लीन करे यात्रा जो महत्वत्व को वहां लीन करे सर्व विशेष प्रत्यक्ष अविक्रिये जिसमें क्रिया नहीं है अभिक्रिय जो आत्मा है सर्वांतरे सत्य अंतर है सत्य भीतर है जो आत्मा जिसमें सारे कल्पिता है जिसके परमा सर्व बुद्धि प्रत्यक्ष साक्षा सा, संपूर्ण प्राणियों की बुद्धि के जो विषय हैं ज्ञान है उसके साक्षी है मुझे कौन सा ज्ञान हो रहा है मुझे पता होता है मुझे घट का ज्ञान है पट का क्या है किसका ज्ञान है मुझे भाव होता है सर्व बुद्धि प्रत्येक क्षण सर्व सर्वगुर और बुद्धि के ज्ञान के बुद्धि का विषय जो ज्ञान होते बुद्धि विषय ज्ञान के साक्षी जो है उसमें मुख्य आत्मा जो मुख्य आत्मा है उसमें लीन भरे और वहां जाने के बाद चुपचाप बैठ जाए फिर बेचे न उतरे बस हो गया था उसी में बैठे का अभ्यास बनाए प्रमिलापन करने की वो कर सकता है जो सूरस्य धारा निश्चिता पूरी बोलेंगे इतने सरल नहीं है बहुत कठिन नहीं जाना विवेक ही सामान्य की बात है, एक एवं प्रवीणा एवं विषय दोष दर्शन अभ्यास है, है ना इस क्रम से जो क्रम बता दिया इंद्रियों को मन में समर्पित करे मन को बुद्धि में करे बुद्धि को महत्त्व में करे और महत्त्व को आत्माशुद्ध आत्मा में करके बैठे कहा था इस क्रम से ये जो त्रयोदश मंत्र मुझे बताए क्रम से विषय दोष दर्शन है कब होगा इनको त्याग कब कर करेंगे आप दोष दर्शन आ जाए तब त्याग होगा ये मेरे लिए काम का नहीं है ऐसी बुद्धि आ जाए तब तो त्याग होगा जब अभी तक आपको समय नहीं तो दर्शन आए ये इरन बदिष्ट साधन ये मेरा काम आएगा ये बुद्धि में है। इसलिये इसलिये है आप हैं इसलिए इसके लिए लाभित हैं आप दोष दर्शन होना चाहिए किशन को त्यागने के लिए इसमें दोष दृष्टि आना चाहिए अनेक छिष्ठवादी जब दोष दिखा जाए और विवेके को देखेगा जिस वस्तु को मैं दूसरे से कब्जा करके ला रहा हूं तो और जब पैदा हुए तो कुछ वस्तु हमारे पास थे नहीं सभा मन गई थे कुछ भी नेता हमारे पास उसके बाद या तो पुत्र बनकर के पिता के संपत्ति का अधिकारी मानकर ले लिया छीन लिया पिता से छीना हुआ है या और किसी से हमने रिझा भी लिया या चोरी करके लिया डकैत करके लिया तो दूसरे की संपत्ति से नहीं हुई है जन्म में तो हमारे कुछ भी नहीं था हमारे पास यही तो है उसमें ये दृष्टि यदि आ जाए मैं जिससे ला रहा हूं कभी कभी तो घटना देखी जाती है आप गाय खरीद कर ले जाते हैं दूध पीने के लिए आपके घर में पहुंच जाएंगे पहले गाय रास्ते में मर जाती है तो दूध पीने को मिलेगा ऐसा भी हो जाता है हो सकता है इसका उपभोग में कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा आने अनेत्र पदार्थ है ये बुद्धि आ जाए तो दोष दर्शन होने नजर पर आपके नित्य तो बुद्धि है दूसरे के क्षेत्र हमारी छीन लिया मेरे पास बने रहेंगे आपकी होती है इसलिए गड़बड़ होता है एवं क्रमेण क्रमेण एवं क्रम से इस प्रकार से दो प्रविलापन प्रक्रिया बताई और कैसे प्रभिलापन हो तो विषय दोष दर्शन है अभ्यास है नजर विषय दोष दर्शन और उधर प्रमिला करने का अभ्यास आत्मा के की तरफ बुद्धि की अभ्यास है क्योंकि गीता के छठे अध्याय कहा है अभ्यास है के लिए मैंने संपूर्ण छठे अध्याय मन निरोध के लिए कहा आत्मसम्मिल कि मन का निरोध करने के साधन बताया और कुछ नहीं मन किस तरह से निरोध हो जाए किस तरह बैठना चाहिए कैसा करना चाहिए क्या सोच होना चाहिए मन चला गया तो किसे पकड़ना चाहिए सारी बातें बताए बताने पर अर्जुन को संशय हो गया संशय हो गया ये जो आपने बताया ये असंभव है मनो करना असंभव है जैसे हावा कोई कपड़ा में बांधना चाहता हो वैसे मन को निरोध करना वैसे असंभव बात है आकाश को लपेटना हो जैसे हम चटाई को लपेटते हैं वैसे आकाश को लपेटना हो जैसा जितने सरलता है उतनी सरलता है मन को निरोध करना अर्जुन कहा भगवान कहा ठीक है सोच ठीक है फिर भी अभ्यास और बहराग जैसे गृह हो जाता ग्राम तो है असम सगम महाभाह मनोदूर्ण अभ्यास के बहरा आप जैसे चुनि सके बताया अभ्यास में बड़ा शक्ति है कि जो गंगूठी में आपने देखा होगा पानी से पत्थर कटा हुआ देखा होगा तो सूर्य कुंड की धार देखते हैं पानी जैसा कोमर कोई वस्तु नहीं है और पत्थर जैसा कठोर भी कोई किंतु पानी से पत्थर कटना कितने घंटे में कटा होगा अब आप अंधाजग गणित लगाइए किंतु अहोरात्र एक जैसा चल रहा हो अभ्यास जल का अभ्यास अभ्यास मिल सकती है पानी से पत्थर कट सकता है अभ्यास मिल सकती है तो यहां भी संत लोग बोलते हैं करत करत अभ्यास जल प्रतिरोध सुजान ससरी आवत जावत परत शिला पर निशान ऐसे बोलते हैं पहले जमाने कुआं हुआ करते थे तो कुआं में जो पत्थर लगाया जाता था रसी से घेसे जैसे दो दो दो इंचे हो जाते थे पत्थर तो वो रसी कितने दिन में किया होगा चलते चलते हुआ है अभ्यास ऐसा है तो आप भी अभ्यास करेंगे तो पहुंच जाएंगे ये कहते हैं दो ही साधन आप मारे जाने के लिए विषय दो सर समय न एक साधन विषय दो सृष्टि हो और अभ्यास दूसरा है अभ्यास आत्मा की तरफ अभ्यास होगा इसके द्वारा बाह्य करण अंतकरण व्यापार प्रबिला इस तरह से बाह्य क्रिया और अंतकरण के व्यापार के समाप्त कर रहे विषम में दोष दर्शन आ गए तो उधर जाएंगे नहीं और मन को इधर लगा दिया तो इधर लग जाएगा तो उधर जाएगा नहीं मन तो एक काल में एक तरफ लगेगा इनके व्यापार जो बाह्य विश्व में जाने की जो आदत है समाप्त कर देने पर प्रबिलापण कर्तू का पुरुषार्थ सिद्ध जो प्रबिला करने वाला व्यक्ति होगा मनाली को निरोध कर लिया उसको कौन सा पुरुषार्थ सिद्ध होगा आगे जाकर क्या मिलेगा उसको क्योंकि प्रयोजन और दृष्टि मंदों की न एक मंद से मंद बुद्धि वाला होगा वो भी पहले प्रयोजन दिखेगा क्या मिलेगा वहां जाने पर मुझे एक कार्य क्या मिलेगा उसको फल दिखाई देता है उसके बाद में प्रवृत्ति चलती प्रवेदन की तरह मंदगी प्रवृत्ति बुद्धिमान की प्रवृत्ति कहां से होगी प्रयोजन चाहिए तो क्या प्रयोजन से तो अगर इस तरह से हम विषयों से दोष दर्शन करें और इधर आत्मा के तरफ अभ्यास करें तो हमें क्या मिलेगा ये तो प्रश्न उठता है इसके उत्तर में है। कहते हैं ऐसे में कहते हैं एवं पुरुषे आत्मा सर्वम प्रबिला जो पुरुष सचिदात्म आत्मा है सबका प्रबिलापन जो होती है मंत्र जो बताया हुआ है सबका प्रबिलापन करके उस आत्मा में है, नाम करना है। कितने है। देखो ये तीन हो गया सब चला जाता है संसार का स्वरूप है नाम रूप क्रिया हर वस्तु का एक नाम होगा भिन्न भिन्न नाम होगा पटा मता चल नाम होगा और उसमें उसकी आकृति होगी रूप और उसमें क्रिया होगी कोई जलाहरण कर रहा है कोई कुछ कर रहा है क्रिया यही तीनों ही तो है ही तीनों का प्रभिला है उसे नाम रूप कर्म का नाम रूप कर्म प्रयम यही संसार होता है यही बाह्य विषय बन जाते हैं इनको प्रजार्पण करके ये ये कैसे है वो नाम रूप कर क्रिया है। करते हैं ज्ञान विज्रिंद झूठा ज्ञान से खड़े हैं ये जैसे रश्मि में सर्प खड़ा होता है कौन से ज्ञान से झूठा ज्ञान से वैसे ये भी आपको अगर सच्चा ज्ञान होता आत्मा का ज्ञान होता तो नाम रूप कर्म के तरफ डूटी नहीं जाती ये झूठे ज्ञान से खड़े हैं मिथ्या ज्ञान से खड़े हैं कल्पित पदार्थ मिथ्या ज्ञान से भी जीवित रहते हैं वास्तविक ज्ञान का अवर्धक तो खो जाते हैं रस्सी का ज्ञान होगा तो सर्वक हो जाएगा अधिष्ठान का ज्ञान तो यहाँ भी आत्मा में कल्पित है जब आत्मा के ज्ञान होगा तो खो जाएंगे इसलिए जब तक झूठे ज्ञान है तब तक ये जीवित है एक आथ्या ज्ञान जो पदार्थ माम रूप कर्म कैसे हैं विद्या ज्ञान से तो अपना स्वरूप प्राप्त कर रखे हैं क्रिया कारक और लक्षण यही हो जाता है संसार क्रिया, कारक, फल तीन रूप में विभक्त है संसार और कुछ नहीं है कर्म और करने वाला व्यक्ति और उसका फल ये तीन ही होते हैं क्रिया, कारक, फल रूप लक्षण यही है नाम रूप कर्म प्रयोग यही कहा स्वात्म स्वात्म याथार्म ज्ञाने नाम प्राप्त किया दौरा अपना यथार्थ ज्ञान सचिता आत्माश् सच्ञान हो उस ज्ञान के द्वारा प्रबिलापन कर सबको प्रबिलापन कर प्रबिला स्वात्मा ज्ञान है न प्रलाप क्या ऐसा ये प्रिया है प्रबिलापन करके कैसे प्रबिलापन कहते हैं आप प्रबिलापन प्रक्रिया आप जानते हैं ये दृष्टांत देकर भारत का आरोप बोलते हैं दृष्टान्त देना चाहते हैं महुर्चि उदर का धरती सर्व भगवान हरानी व महि रजू गगाना शुरू होकर समय नहीं वह स्वस्थ प्रशांत आत्मा कृत्य भवती जैसे देखो मरुभूमि में जल आपकी होती है रेत में एक दृष्टांत है तो उसका आप कर जाते हैं किसको जल को प्रबिलापन कर देते हैं और आगे जाके मरुभूमि में बैठ जाते हैं एक निश्चय करके बैठते हैं ये मरूभूमि करते है। हैं वैसे यहाँ भी करना पड़ेगा ये दृष्टांत यह है मरुजी उदाहरण मरीजी माने रेत तन तो सूर्य के किरण सूर्य के किरणों को तो मरीजी बोलते हैं रेत तो तपता है किरण चमकता जल बुद्धि हो जाती है मरीजी में उधर बुद्धि और रज्जु में सर्प बुद्धि होती है <coughs> उसका प्रा रजू के से, ठीक और गर्भ बढ़ा गर्भ आकाश बोले ना ऊपर दिखाएंगे जो कटहाकार है उल्टी कलाई जैसे आकाश जाते लोग तल और मल दो बोलते हैं एक तो उल्टी छत के समान है उल्टा छत के समान उसी पर आकाश मानना इधर आकाश मान, मान तो न्याय आदि पढ़ने के बाद ही समझेंगे तब तक नहीं समझते उसी पर आकाश करते जितने कितने किलोमीटर पर होगा वो लगभग 10 किलोमीटर की दूरी हो 20 किलो अब आप एक गहिले ले तो का लेके लेकर उतना किलोमीटर फिर उतनी दूरी पर देखिएगा दूरत्व के कारण ऐसा भाष रहा है वास्तव्य हो न कटाह का कढ़ाई के है न वल नीला नीला काला काला भी नहीं जैसे यहां वैसे ही हुआ तो उसका ज्ञान आकाश के ज्ञान से ही होगा जब आकाश को स्वरूप को समझेगा तो मलिगत प्रकलापन होगा तो इसके लिए कैसे तीन तो दिया मरीजी का गुरा रज्जु में सर्वदर्शन और गगन में मलिंदा दर्शन जो हो रहे थी उस किस ज्ञान से नाश होता है प्रभिला रज्जु गगन स्वरूप दर्शन नहीं उसके लिए ज्ञान माने प्रविलापन करना हो, तो इनके अनुष्ठान का ज्ञान होना पड़ेगा तो बरीजी सूर्य किरण समझेंगे तो जल बुद्धि समाप्त हो जाएगी और रज्जु समझेंगे तो सर्पबुद्धि समाप्त हो जाएगी और आकाश समझेंगे तो क्या होगा मलबुद्धि समाप्त हो जाएगी वो जो तो डीला डीला समाप्त हो जाएगा आपका भ्रांति है वो भ्रांति से दिख रहा है यही आकाश है जो कोकला पर यही होता है आकाश ये कोई भी ऐसा ही है वहां पहुंचेंगे ऐसे ही मिलेगा पहले तो जा नहीं सकते थे और तो हेलीकॉप्टर है रहते हैं जा सकते हैं आप अगर आप विश्वास न हो आप देख लीजिए ऐसे ही खोखला मिलेगा कुछ तो मैं अभिष्ठान के दर्शन से ही प्रतिदात्मा होता है यहाँ की सबका अधिष्ठान आत्मा है जितने भी जितनेताए गए पदार्थ हैं सब कल्पित हैं आत्मा ही अधिष्ठान है कल्पना है जागरूक में कल्पना करता है सुसूप में सब खो जाते हैं ईसा ही नहीं प्रमलावन हो जाता है अपने आप डाव गुबरा और जैसे उठते हैं तो फिर आ गए कहां से कहा से गए थे वो आत्मा में थे आत्मा ही था और आत्मा ही है अभी भी किंतु तो आत्मा अभी इस रूप में दिख रहा कन् इसलिए प्रदलापन दर्शन है जैसे उदक आदि का, का प्रजलापन भरसी आदि में करते हैं उसी प्रकार ये नाम रूप कर उप रहे बोलो अथवा अच्छा। एक क्रिया कारक भाव स्वरूप बोलो ये जो संसार है अथवा अच्छा इंद्रिया मन आदि जो कुछ बोलो ये सब सबको क्या करना इसको प्रविलान करके स्वस्थता प्रथम प्रविला के पद पहले दिया है प्रविलापण करके स्वस्थ प्रशांत आत्मा कृतित्व भवती भगवती क्रिया आय है तभी स्वस्थ हो जाता है पहले अस्वस्थ रहता है जब शरीर में रहेगा अस्वस्थ स्वस्था दी थी स्वस्थ अपने आप में रहने का नाम स्वस्थ है अभी आप दूसरे में आश्रित हैं अभी अस्वस्थ है स्वस्थ नहीं अभी आप अपने में रहना चाहिए स्वास्थ्य लाभ बोलते हैं क्या होता है पहले आप ठीक ठाक थे बीच में बीमारी आ गई तो डॉक्टर के पास गए उसने कुछ दवाई दारू दी तब पूछते हैं कैसा हुआ मैं स्वस्थ हो गया वो तो स्वस्थ में पहले की अवस्था में आ गए किस अवस्था बीमारी से पहले अभी आपको बीमारी लगी हुई है इस अवस्था से पहले आप सुविधा आम थे ये बीमारी को हटाना था फिर स्वस्थ होंगे बीमारी हटाना है बीमारी होता है विचार से हिवाली बीमारी है वाणी को जवाया होता होने का है होता है अशांत कर रहा ये तो जिससे की अब यदो तो इस ऐसा है अतः तथ का समातन अविद्या प्रसुद्धा प्रतिष्ठा अब बोलते मंत्र लगाते इसलिए उस आत्मा के दर्शन के उठो जगो ये सब पूर्वाचार आदिमंत्रि उत्तिषता जागृता प्राप्त नाराणशिड पटस्थि उत्तिषता चागत प्राप्त परां विबोध दुर्गम से सोए हुए जीव के लिए कह रहे हैं हम लोग सब सोए हुए हैं जब तक शरीर बुद्धि है तब तक तो सोए हुए हैं उत्तिष्ट उठो जगो आपकोवृत्ति तो में जाओ जगना शरीर बुद्धि को छोड़ करके आत्मबुद्धि में जाओ उत्तिष्ठता लोट लगा रहे मध्यम पुरुष बहुवचन है एक, सब बहु है। एक के लिए नहीं सबके लिए कहा ये ध्यान देना बहुवचन का प्रयोग है एक व्यक्ति के लिए नहीं दोनों ने कहा कुतूप है स्थान आतु है लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन है उठो उठो का कहां से उठा भाष्यकार पता नहीं अज्ञान रूपी ढिद्रा में बहुत दिन हो गया सोते अनादिकाल से सोए हुए हो अब यहां उठो जगो आत्मभा में आओ जगो जगदाम है जैसे अभी जगते हैं ना वैसे आत्मा के लिए आत्मा हो जाओ आत्मा रूप में जगो ध्यान रूप को तो बोलो यहां से उठो यही है उत्तर जागृत जगो जब जाओ जागरी निद्राक्षय धातु है सोए हुए हो तुम तो लोग ये उठना है अनादिमाया सब तो यदा जीव प्रबुद्ध थे अजम अनित्रम अस्व अद्वैतम बुद्ध थे तथा मानव के कार्यकाल से सोया हुआ ये जीव अहम मनुष्य अहम अनुष्य पुत्र मैं उसका पुत्र हूं उस गांव में रहने वाला हूं मैं मनुष्य हूं मैं ये सफेद छोटी जी बोलते हैं आत्मा कोई मनुष्य होगा आत्मा है स्वरूप हमारा कहेंगे आत्म कोई और ऐसा उत्कृष्टता जागरूकता उठो जगो प्राप्त पराम प्राप्त विरोधता श्रेष्ठ पुरुषों को प्राप्त तो करके जो तुम्हारे भूलिया को हटा सके ऐसे जो श्रेष्ठ पुरुष हैं विवेकी पुरुष हैं आत्मा के बारे में जो विशेषज्ञ होते हैं ना स्पेशलिस्ट ऐसे हो आत्मा के बारे में जो विशेषज्ञ हों बड़ा श्रेष्ठ पुरुषा निबोधता उनको प्राप्त करके उनके सानिध्य प्राप्त करके उस तत्व को समझो आत्मा तत्व निबोधता जितरा बोधता निबोधता बुधावधन निधातु है उसको जानो ये क्योंकि देखो जैसे तैसे व्यक्ति का उद्र काम नहीं करेगा जैसे तैसे व्यक्ति वहां पहुंच नहीं पाएगा आगे बोलना बहुत कठिनाई है कि छानबीन करना कितु तो दिनों से हम ही लोग लगे छानबीन करना फिर भी वो स्थिति है दुर्गम पथस्थ कबंधी वो जो मार्ग है आत्म मार्ग मार्ग कठिन मार्ग है ऐसा मेधावी लोग विवेकी जो क्रमता लोगल नहीं समझना की हो गया कठिन है कठिन है कि छोड़ना भी नहीं है लगे नो अभ्यास और बैराज बनाए रखे क्षण बैदा के आत्म तो की तरफ तो अभ्यास करेंगे अवश्य पहुंचेंगे चिवरस्य धारा जो कुश्चरा होते हैं अथवा आज के दिन में ब्लेड है ब्लेड के जो धार होते हैं कितना तीक्ष्ण किया हुआ होता है जिसे बाल कटते हैं क्षूरस धारा निशी ऋष समाधो धातु है तीक्ष्ण करना सूक्ष्म किया हुआ धार सूक्ष्म करने पर ही भाव करता है उस तरह के धाव होता है तीक्ष्ण किया हुआ धार दुरत्यया दूरगम दुरत्यया दुखे न अत्ययम यशिया दुरत्यया बहुत मुश्किल है दूर और अति दो उपसर्ग लगा रखा है इणगतो धातु है अस्पृत्य हुआ एरस दुरत्ययम बहुत कठिनाई से पहुंचने का स्थान है वो छानबीन करते करते करते वहां पहुंचते ही नहीं बड़े मुश्किल से ठूला शरीर से थोड़ा सा अलग भी हो जाए वृद्ध बित, शरीर को देखा हुआ है कि सूक्ष्म शरीर से अलग होना बहुत कठिन है वहाँ के तादाद में और ज्यादा कठिन वहाँ से भी हो जाए तो कारो शरीर तो और कहने क्या है उससे तो अलग होना बहुत कठिन है वृद्ध दूर में पथर स्तर पदवी है वो दूर में पथर है बहुत कठिनाई से पहुंचने वाला मार्ग है वो पथर माने पंथर तो ऐसा उस मार्ग को द्रप्रेरा समझना बहुत कठिनाई से पहुंचने वाला मार्ग समझना इसलिए पवरियों बदलती कभी लोग क्रांतदर्शी लोग बूथ भविष्य वर्तमान को देखते हैं उनको कभी बोलते हैं कुशल धाक से बनता वो लोग ऐसा कहते ना मेधावी लोग बुद्धिमान लोग ब्रह्मदत्ता लोग ऐसा कहते हैं ऐसा भाष्य देखेंत तो दर्शनार्थम अनादि अयोध्या प्रसिद्धता उत्तिष्ठता इसलिए उस आत्म तत्व तो को दर्शन के लिए जानने के लिए क्या करो अनादि काल से तीन लोग हो सोना माने मैं शरीर हूं यह बुद्धि सोना है अपने को भूल जाओ। जैसे सोपरों में अपना भूल जाता है कहीं कहीं हो जाता है ठीक प्रकार हो जाता है इसलिए सोना हो संबोधन कर हे उठो जितने भी जीव के लिए संबोधन करके कहा जाओ आत्म आत्मज्ञाना मुख्या हो है अभी तक तुम शरीर के तरफ ध्यान दे रहे हो किंतु अब आत्म आत्मज्ञान का आत्म आत्मज्ञान की तरफ झट जाओ किसी महापुरुष के पास जाकर के उसके बारे में सुनो सुनने के बाद समझो फिर अनुष्ठान करो ये आत्म आत्मज्ञान के अभिमुख हो जाओ ये कहा जाग्रता का कहां से जगना है अज्ञान जित्राया जाग्रत अज्ञान रूपी निद्रा में बहुत सोए हो तो वहां से जगो तुम जब जाओ मैं मनुष्य हूं यही अज्ञान रूपी निद्रा है जिसमें पड़े हो इसे तुम जगो घोर रूप आया अज्ञान रूपी निंद्रा कैसे घोर है भयंकर है सर्व अनर्थ बीजूत आया जो अज्ञान रूपी निंद्रा संपूर्ण अनर्थों के कारण यही है सब कुछ हो सकता है इससे अगर अज्ञान है तो सर्व अमर्थ हो सकता है कोई बाकी नहीं सर्व अमर्थ बीज होता सारे अमर्थों का बीज है अज्ञान अपना अज्ञान शरीर का ज्ञान ये शरीर का ज्ञान सारे अनर्थों का कारण है अपना ज्ञान शरीर का ज्ञान ऐसा है विश्व जरूर क्षय पूर्व इसको क्षय कर डालो इसको नष्ट कर डालो जो अज्ञान है इसको नाश्ट कर डालो यही चढ़ा है नाश हो गया तो अपनी स्थिति में पहुंच गया इसको नाश करोगे लोगेगा कैसे करें कहते हैं बरान प्राप्त जरूरत उस तत्व को जानने के लिए श्रेष्ठ पुरुष के पास जाओ जो तो आचरणशील हो और तथित हो छात्र का उद्देश्य करते हों और आचरणशील भी हो यह नहीं कि आचरण नहीं करता ऐसा नहीं विषय न पट भी हो ऐसे व्यक्ति के पास जाओ ये प्रथम प्रश्न होगा कैसे जान प्राप्ति में जाकर के उनके पास महापुरुष के पास जाकर बराम प्रतिषान आचार्य तर्द प्रकृष्ट आचार्य विशेष जो आचार्य उनके पास जाओ तर्क उस तत्व को जो व्यवता है उनके पास जाओ वो तर्दिता का बहुवचन है उसको जानने वाले जो लोग हैं उस तत्व ने उस आपका तत्व को समझाने के शक्ति हो जिसमें उसके पास चाहो तद उपदिष्टम सर्वांतरम आत्मानी और उप्दिष्टं, उप्दिष्टं। तो वो जब उपदेश देंगे तेरह उपदेशतम तद उपदेशतम। उनके द्वारा जो उपदिष्ट आपका तत्व तो होगा वो तो महापुरुष क्या करेगा आत्मा को उपदेश करेंगे तब उपदेशतम मैंने तेरह उपदेशतम उस महापुरुष के द्वारा उपदिष्ट जो आपका तत्व तो तो है सर्वांतरम आत्मा वो तो आत्मा का ही उपदेश करेंगे उसी को जानते हैं उसी का उपदेश करेंगे तुम्हारे लिए तो सर्वतर आत्मा होलेंगे हो और उसको अहम अस् उस आत्मा को मैं वही आत्मा हूं ऐसा निबोदत ऐसा समझो उपदेश तो सुनने के बाद में जो कहा वो वही तत्व मैं हूं ऐसा समझो ये यहां निबोदत मैं अवगछत ऐसा जानो समझो न ही उपेक्षित स्ुतिरुपया उपेक्षित करने योग्य वस्तु न ये बहुत बार खो दिया है अब मौका हो चुके उपेक्षा करने लायक नहीं है इसको जरूर करना है इसका करके नहीं उपेक्षित उद्यमी उपेक्षा करने योग्य नहीं है जरूर करना है जो अज्ञान को क्षय करना है उस महापुरुष के बचना को सुंदर को सुंदर जाना है इसके लिए श्रुदीर अनुपम दया करुणा से दया से युक्त होकर के स्मृति बोलती है क्या बोलती है माप्रिवक्त उत्तर जागरूक माता के पुत्र जाए कु ऐसा बोलते हैं माता हमेशा अपने पुत्र के लिए दयालु होती है अच्छा उपदेश करेगी उसी प्रकार ये तो सहस्र माता भी समान स्मृति है इसलिए ये जो कहा इसको मानो उत्तिष्टता जागृत प्राप्त बरा निबोधता यही है स्मृति ने ही कहा क्या कहा उत्तिष्टता जागृत प्राप्त बरा निबोध इसको मानो स्मृति का वाक्य है और माता के समान होती है स्मृति माता पुत्र के लिए हमेशा हित चाहती है तुम्हारे हित के लिए करे दयालु तरह तो करे मान का अति सूक्ष्म जब कोई ज्ञान पदार्थ जो आत्मा वस्तु है उपनिषदों का ज्ञान ज्ञान का विषय क्या आत्मा ज्ञान पदार्थ आत्मा है आत्मा के विषय में चर्चा होगी यहाँ कोई देवी देवताओं को चाहने वाला यहाँ कोई मतलब मिलेगा इनको तो ये तो दूसरे रास्ता है अति सूक्ष्म बुद्धि विषय अति सूक्ष्म बुद्धिश भौगोलिक समाज करना जिसका अति सूक्ष्म बुद्धि है उसी का विषय बनता है विवेकी व्यक्ति का ही विषय बनेगा सबका नहीं होता है अति सूक्ष्म बुद्धि में भौगोलिक समाज का अति सूक्ष्म बुद्धि है जिसकी ऐसे जो व्यक्ति है उसी का विषय बनता है वही जाप सकता है आत्मा विषय बाद ऐसा आत्मा ऐसा है केवल सूक्ष्म बुद्धि किसके समान सूक्ष्म बुद्धि चाहिए जैसे उस तरह के धार में चलने वाला कोई व्यक्ति होगा खड़ा धार उस तरह के धार तलवार का धार कोई भी पैंड किया हुआ धारो क्या शान चलाया हुआ धार होगा उसमें चलने वाला कोई व्यक्ति होगा कितने सूक्ष्म बुद्धि भाग हो थोड़ा सा बिगड़े तो कर जाएगा ठीक इसी प्रकार की सूक्ष्म बुद्धि यहाँ चाहिए आप यह दृष्टान्त दिया चिवरा से आधार आदा स्यदार तुरंत ऐसा उसके साथ ये कहते हैं सूर्य से धारा माने अग्रभाव को धारा बोला हुआ है यहां माने उस तरह का जो तो आगे का भाव है धाप जो होता है उसको धारा बोला निशिला तीक्ता एकदम तो शांत चढ़ा के रखा हुआ है उस तरह के धाप हो उसको उल्टा सीधा रखा हुआ है उसके ऊपर चलना हो तो कितने समझदार व्यक्ति चल सकेगा उसमें इधर उधर मन वाला करेगा तो कुछ तरह कुछ हो जाएगा कितने होश आवास में चल होगा उसको उसका समान चल रहा है यहाँ रास्ता भी ऐसा ही है आप दर्शन में जाने को सावधान होना चाहिए जैसे उस तरह के धार में चलने वाला व्यक्ति जितने सावधान रखता है अपने को बचाओ नहीं। को के लिए ये बोलना चाहते हैं छिवरे से धारा है अग्रभाग निश्चिता तीक्षण पिता निश्चय समाधान धातु है उसे निश्चिता बना हुआ निष्ठा करके तीक्षण उसको तेज बना रखा है धार को भी ऐसे बहुत बोधार बोधाधार नहीं है धार है उसमें दुरत्यया जैसे उसमें चलना बहुत कठिन होता है धारा जो दुखे के धारा तो दुरत्यय का चलना बड़े मुश्किल से पार करने योग्य होता है वो दूर और अति दो उपसर्ग रहे यहाँ इणगदों धातु से लगा यह रथ सूत्र है द्रत्यया दुरत्यय के धारा का विशेषण दुरत्यया है तो जैसे बड़े मुश्किल से पार होने योग्य होता है कौन उस तरह के धार उसी प्रकार ही रास्ता भी सही इतना सरल मत समझना ज्ञान मार्ग इतना सरल नहीं कहते भक्ति मार्ग सरल है ज्ञान मार्ग अभ्यक्ता ही कहते थे दुखम देहविप कहते भगवान गीता भारती भाई से बोल दिए देहदारी को अभ्यक्त कर आत्मगति बड़ा मुश्किल है भक्ति सरल है भक्ति की मेरी तो प्रशंसा कर दी वो ऐसा भक्ति सतल स्वतंत्री ऐसे बोलते है ना जी तो, तो किन्तु तो? भक्ति मार्ग को कहीं नहीं समझो बात यह है ज्ञानी सबको समेट करके अपने आप में हमे लाता है और भक्ति मार्ग वाले अपने आप को खो करके सब भगवत दृष्टि में देखना है उनको तो डार डारे पात पात श्याम सुंदर लखाए ऐसा होना चाहिए उनको तो फिर वह सर्व फल विद्रो वही आना है उनको वही है तो किन्तु बोलने के लिए भक्ति मार्ग वाले अपने आप को खो जाते हैं खोना पड़ता उनको भगवान ही भगवान हो जाना चाहिए और यहां भगवान को अपने रूप में लेकर के भगवान को खो देते हैं बात इतनी है दोनों को बात तो एक ही है किन्तु बहताएंगे आपको तो भक्ति मार्ग वाले का ज्ञान मार्ग कठिनाए वहां जाएंगे आपको पता लगे हो है ऐसे भी कठिन इसे जाना है वहीं बैठिए ये अच्छा होगा ध्यान रखिए आप बाहट वाले बहुत मिलेंगे तो चूर से धारा में अगर विषिता तीक्षण तो तेज किया हुआ और शाम चलाए और हाथ जो दुर्थ्य उसको चलना उसके ऊपर चलना बड़ी कठिन होती है कठिनाई होती है दुखेना और तेयर एसिया जिस धारा धार में चलना बड़े मुश्किल से पार किया जा सकता है समझदार व्यक्ति को गौरव नहीं चलेगा ठीक इस प्रकार साफ दिखेगा जिस प्रकार साफ और व्या दुर्ग्रम दिया जिस के धार है उस तरह के धार पैरो से चलना बड़ा कठिन है नंगे बैठ जाओ कठिन रहे आप दूर गए कठिन नहीं छानबीन करके आत्मा में पहुंचना जैसे यहाँ की प्रक्रिया समझो चाहे तैतृ प्रतिशत का पंचकोष वाली प्रक्रिया समझो बात एक ही है वो वहां भी अन्नमय कोष प्राण में कोषाधिका आपको बुद्धि पर क्या कर करके करके आंद्र में पोस्तक आपको बुद्धि पर क्या करना तब आत्मा में पहुंच पाएंगे उसी प्रकार का जैसे छोरा के धार में चलना बड़ा मुश्किल कार्य है ठीक इसी प्रकार तथा दुर्गम है बड़े मुश्किल से दुःख संपादित है बड़े मुश्किल से संपादन होने वाला है एक ऊपर ऐसे मिल जाए ऐसा मिल वाला जब तक विश्व में वैराग्य हो न हो और उधर अभ्यास हो तब तक, तक होने वाला नहीं दुष्सादन का ये तत्पथ ये जो पथ है इत्य पधर मैंने पंथानंद का था या पद बहुवचन लगता है किंतु मार्ग तो एक ही है ना ज्ञान मार्ग कितना है एक है मंत्र में बहुवचन का प्रयोग कर दिया है किन्दुभाष्यकार पंथान इस मार्ग को बड़े मुश्किल से प्राप्त करने योग्य समझौता तत्व ज्ञान लक्षण कौन सा मार्ग है कहते आत्म का ज्ञान मार्ग तत्व है स्वरूप ज्ञान मार्ग अपना स्वरूप का ज्ञान है पहचान है मार्ग कठिन है छानबीन करते करते मुश्किल हो जाता है हमारी बुद्धि यही उलझन में है शरीर आदि बुद्धि में कोई नहीं है यहाँ से ऊपर उठना होगा यही बता रहे ये बताते क्या बताते हैं ऐसे को कबयु मेधान लोग जो मेधानी लोग बुद्धिमान लोग ऐसा कहते हैं बदलती कहते हैं गैस से अति सूक्ष्म क्योंकि जिसको हमें प्राप्त करना है आत्मा वो अति सूक्ष्म पता है सबसे सूक्ष्म आपको ये कल के प्रसंग में पढ़ चुके इंद्रिय परा, परा, परा, पर, पराया परमस्त पर बुद्धिर बुद्धिरात्मा महान पर महात परम अभ्यक्तम अभ्यक्ता पुरुषा पर पुरुषा सा परसंग पढ़ चुके हैं सूक्ष्म अति सूक्ष्म अति सूक्ष्म तब विषय से ज्ञान मार्ग से ज्ञा अति सूक्ष्म है विषय अति सूक्ष्म है और उसको विषय करने वाला है ज्ञान मार्ग ज्ञा आत्मा है अति सूक्ष्म पदार्थ है और उसको विषय करता है उस आत्मा को विषय करता है कौन ज्ञान मार्ग इससे कठिन होता है ज्ञान मार्ग एक प्राप्त ज्ञान मार्ग कठिनाई का मार्ग है ऐसा कहते हैं एक कठिन है ऊपर ऊपर बोलना सरल है किसी तरह से परोक्ष ज्ञान को भी जाए हाँ किन्तु तो अपरोक्ष ज्ञान होना बहुत कठिन है इसलिए दो वस्तु जीवन रहना चाहिए क्या क्या रहना चाहिए विषय वैराग्य और आत्मा की तरफ अभ्यास ये दो बातें जीवन में हो तभी आप पहुंच पाएंगे अभ्यास में बड़ी शक्ति है एक आगे भाष्य है तब प्रथम अति सूक्ष्म जैसे बोल जाए भाष्य में कहते हैं वो अति सूक्ष्मत्व तो कैसे अति सूक्ष्मत्व हो गया बड़ा कुछ बताओ कुछ तो बताओ खाली सूक्ष्म सूक्ष्म बोल दिया कैसे अति सूक्ष्म कैसे है आत्मा प्रश्न आया नहीं देखो भाई सूक्ष्म कैसे है सबसे स्थूल पृथ्वी है और जड़ होता है उससे भी थोड़ा सूक्ष्म वायु उससे भी सूक्ष्म आकाश ठीक यहाँ भी ताक है तो वो आकाश से भी सूक्ष्म पदार्थ है तो कैसे हम बताए ये करना चाहेंगे ठीक है तत्पर हम अति सूक्ष्म अर्थ तत्व कथम अति सूक्ष्म कैसे अति सूक्ष्म है प्रश्न आया था उच्चते उत्तर देते हैं भौतिक पदार्थों में देखो पड़ेगा पृथ्वी ये पृथ्वी सबसे स्थूल है पंचभूतों में देखे स्थूल है क्यों इसमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांचों गुण मिलते है पृथ्वी में शब्द भी है पृथ्वी जब पत्थर आदि फरते हैं तो चप चप चढ़ आवाज करते हैं सब है स्पर्श तो वही है सब वही है रस स्वाद भी है पृथ्वी में सर्विद रस है पृथ्वी तो छह प्रकार के पूरे रस है और गंध भी पृथ्वी में है पांचों गुण होने के कारण से पृथ्वी ज्यादा स्थूल हो जाती है पृथ्वी की अपेक्षा जल थोड़ा सूक्ष्म होता है क्योंकि गुण कम होता, होता है गर्द नहीं होता गर्म बाकी चार गुण होते हैं शब्द स्पर्श रस जल में शब्द होता है बिलकुल बिलकुल आवाज करता है जल पर प्रसिद्ध है ही है रूप भी प्रसिद्ध है आवास पर शुभ रूप होता है वहाँ और रस उसका स्वाद है ही है मधुर रस है उसमें स्वाद है और उससे भी एक गुण कम हो जाता है किसमें तेज में उसमें रस नहीं रहता तो इसलिए वो तेज सूक्ष्म हो जाता है जल की अपेक्षा कैसे मैं बताऊंगा भी तेज की अपेक्षा वायु सूक्ष्म उसमें एक गुण कम, कम हो जाता है कौन रूप कम हो जाता है शब्द और पर सदुगुण है और वायु की अपेक्षा आकाश सूक्ष्म होता है क्यों उसमें एक ही गुण रहता है शब्द और आत्मा कैसा है कोई गुण नहीं है कितना सूक्ष्म बताया वो आपको आत्मा को क्या दृष्टांत है उसके लिए प्रश्न था किम कोई सूक्ष्म गया कैसा सूक्ष्म है कोई दृष्टांत तो नहीं उसका यही बहुत देखो पृथ्वी सक्सेसफुल है क्योंकि जिसमें ये मिट्टी भर दी गई हो उसे पानी घुस सकता है कि नहीं घुस सकता है घुसता है पानी सूक्ष्म है मिट्टी भरा हो तो मिट्टी नहीं जाएगा तो उसमें पानी घुस जाएगा जब सूक्ष्म है क्यों सूक्ष्म है एक गोड़ काम है उसमें कौन सा नौ गंदोल काम है थोड़ा सूक्ष्म क्यों तो देखो कांच के गिलास में पानी बाहर जाता कि नहीं जाता और कांच के भीतर में दीपक जलाने तो बाहर जाएगा कि जाए गे गे नहीं जाएगा जाएगा तेज सूक्ष्म है क्योंकि वो कांच को पार करके बाहर चला कर जाता है लालटे नाली चलाते हैं आपको पता है पार कर जाता है जल पार नहीं कर पाता इसके मतलब जल से सूक्ष्म तेज है और तेज की अपेक्षा वायु सूक्ष्म क्या जहां तेज का प्रकाश बड़े बड़े कंधरा है गुफाएं हैं वहां ऑक्सीजन होंगे कि नहीं होंगे ऑक्सीजन है ऑक्सीजन वायु तो जहां तेज का कोई प्रकाश नहीं है वहां वायु होता है सूक्ष्म है और तेज के अपेक्षा आकाश सूक्ष्म है देखो तो ठोस लोहा होगा खोखला न ठोस लोहा उसके भीतर में आकाश होगा कि नहीं होगा भाई कैसे यदि आकाश ना हो तो टूटेगा कैसे हो जो अवयव विभाग होता है तो अवयव विभाग होने के एक संबंध अवयव जुड़ा था जुड़ने के लिए क्या चाहिए था आकाश की जरूरत है ये तब जुड़ेगा ये खाली पौना हो तो जुड़ेगा बिल्कुल पहले बढ़ा हो तो क्या जुड़ेगा आकाश सूक्ष्म होता है हो तो पांचों भूतों में जो ऐसा है ये बताने जा रहे हैं छोड़ा था हो सबसे ठूल है, सब है। पंचभूतों की चर्चा है पंचभूतों की चर्चा में सबसे फूल पदार्थ पृथ्वी क्यों शब्द स्पर्श रूप रस गंधिता सब स्पर्श रूप रस गंध पांचों के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो रखी है पांचों गुणाया पृथ्वी में शब्द भी है पर्स भी है रूप भी है रस भी है गंध भी है और सर्वेन्द्रिय विषय होता है पृथ्वी सभी इंद्रियों का विषय बनते हैं पृथ्वी क्यों सभी इंद्रियों का श्रोतरा भी सभी इंद्रियों विषय बनने वाली है ऐसा तथा शरीर वैसे शरीर भी पृथ्वी के समान समय ध्यान देना जैसे पृथ्वी पांचों गुणों से युक्त है सभी इंद्रों का विषय है इसी प्रकार शरीर भी सभी इंद्रों का विषय बनता है शरीर का विशेषण होता है तरह एक एक गुण अप्रकर्षण है अब वो पृथ्वी आदि हम एक एक गुण का कम करते चलेंगे जल भी एक उत्तम है उसकी अपेक्षा थोड़ा सूक्ष्म हो जाता है जिस पात्र में मिट्टी भर दीजिए पहले आप पूरा तुम बता पूरा उसके बढ़ी है उसके बाद पानी डालिए तो घुसेगा नहीं घुस जाएगा सूक्ष्म इसलिए घुसा मिट्टी नहीं जा सकती है वहां। पानी घुस जाता है पृथ्वी की अपेक्षा एक गुण कम हो जाएगा जल में क्या गुण कम है गंधा कम होने से गंधावी नो गम होते जाने से सूक्ष्मत्व तो महत्व तो विशुद्धत्व नित्यत्व तार उसमें सूक्ष्मत्व दिखा गया सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म होते क्या है पृथ्वी की अपेक्षा जल सूक्ष्म जल की अपेक्षा तेज सूक्ष्म तेज की अपेक्षा वायु सूक्ष्म वायु की अपेक्षा आकाश किसका एक एक गुण काम होने से एक गुण वाला वायु दो गुण वाला और तेज तीन गुण वाला और जल चार गुण वाला पृथ्वी पांच गुण वाली है एक एक गुण की कमी से क्या क्या हो जाता सूक्ष्मत्व दिखाई पड़ता कमी से और महत्व पृथ्वी एक में जल महान जल के तेज महान ऐसा दिखाई पड़ता है और विशुद्ध भी दिखाई देता है विशुद्ध भी है उसमें और नित्यत्व भी दिखाई देता है, तो है आकाश मुदा आकाश भाई, भाई अग्नि आप अगर पृथ्वी यह तारण नित्य होते हैं कार्य की अपेक्षा यह तारण में देखा है वह एक एक गुण की कमी से ऐसा देखा गया है देखता दृष्टम से कहां तक देगा यावत आकाशम इत ही जहां तक आकाश का हम ऐसा देखते हैं कि भौतिक पदार्थों का विचार हुआ एक एक गुण के कमी से भी उसमें सूक्ष्मत्व दिखाई पड़ता है ऐसा तार देगा जहां कोई गुण वे बड़ा हो कितना सूक्ष्म होगा आत्मा गुणवान है निर्गुण तो है जीवात्मा नहीं जीवात्मा तो चौदह वाला है न्याय पड़ेगा तो पता लगेगा चौदह गोण से जब तक उपाधि में रहेगा चौदह गोण से उत्तर चर्चा है ते गंधावये गीति का भी विराम देना चाहिए ते गय सर्वे के बाद स्थूलत्वादी कार गंदाधि स्थूलतवादी के कारण बन गए जहां गंद रहा सबसे स्थूल हो गया रस रहा थोड़ा सा कम स्थूल रहा इत्यादि कारण रहा सावधानता सौदत के जो गंगा से लेकर के शब्द तक जिसमें नहीं है किसमें नहीं है आत्मा में नहीं है वो कितना सूक्ष्म होगा अब आप गंधा क्यों तरह से सूक्ष्म उत्पराधी निरक्ष्मी के निरिकायत तो क्या कहना है वहाँ ये कहना बहुत ये कहना है क्या कहना है इतना ये कहना चाहती है असत स्पर्श इत्यादि शब्द से होना चाहिए कुछ भी नहीं है कैसे इतना सूक्ष्म है आपको कहकर बताना चाहती है माना एक एक के की कमी से भी सूक्ष्म होते जाते हैं पृथ्वी आदमी देखा गया है किंतु वहाँ को तो कोई गुण नहीं है इसलिए असत्य मस्त समारूप मत तथा आक सम्मित मकर तल से इत्यादि सिद्धिकाएँ के समय हो चुका है ओम सहनो ृत सकाश